राम राज्य की भूमिका राम किंकर उपाध्याय राम राज्य का तात्पर्य समाज की केवल बहिरंग उन्नति नहीं है बहिरंग आवश्यकताओं की पूर्ति तो आवश्यक है ही पर मनुष्य की मनुष्यता और परिपूर्णता केवल इतने में ही नहीं है कि उसके जीवन में भोगों की विशाल सामग्री एकत्र हो व्यक्ति जब भावना यानी विचार के स्तर पर भी परिपूर्णता प्राप्त कर लेता है समाज जब अंतरंग और बहिरंग दोनों ही दृष्टियों से परिपूर्ण हो जाता है तभी उसे उसका सर्वांगीण विकास कहकर उसे रामराज्य की संज्ञा दी जा सकती है रामराज्य की स्थापना में मंथरा बाधक बनी पर मंथरा मात्र एक नारी पात्र ही नहीं है यह मंथरा हम सब के हृदय में विद्यमान है और विविध दृष्टियों से इसके भिन्न भिन्न रूप सामने आते हैं ज्ञानी तथा विचारक मंथरा को भेदबुद्धि के रूप में देखते हैं और भक्त उन्हें संशयात्मिकावृत्ति के रूप में देखते हैं कैके के हृदय में श्री राम के महानता के प्रति जो विश्वास और आस्था थी उसमें मंथरा ने संशय की सृष्टि की यदि कैके जी के हृदय में श्रीराम के प्रति विश्वास बना रहता और यदि वे मंथरा से यह कह पाती कि सब कुछ बदल सकता है पर श्रीराम का स्वभाव नहीं बदल सकता तुम जो कुछ कह रही हो वह राम के प्रति संभव नहीं है तो शायद मंथरा अपने प्रयत्न में असफल हो जाती भक्त यह मानते हैं कि हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं और बार बार आती हैं पर संशय की स्थिति आने पर भी समस्त प्रतिकूलताओं के होते हुए भी यदि ईश्वर के प्रति हमारा विश्वास दृढ़ बना रहे तो सब कुछ मिट जाने पर भी यह विश्वास हमारी रक्षा करने में सक्षम होता है पर यदि सारे सद्गुणों के रहते हुए भी यदि विश्वास दृढ़ न हो तो सारे सद्गुण मिलकर भी हमारी रक्षा नहीं कर सकेंगे भक्तों की दृष्टि में सबसे अधिक महत्व विश्वास का है क्योंकि जहाँ भी भक्ति की व्याख्या की गई वहाँ बार बार विश्वास पर जोर दिया गया आपने वह दोहा पढ़ा होगा बिनु विश्वास भगत नहीं दे द्रवहीन राम राम कृपा बिनु सपने हो जीवन लह विश्राम यह स्पष्ट रूप से घोषित किया गया कि बिना विश्वास के भक्ति नहीं हो सकती संसार में बहुत से भक्त दिखाई देते हैं पर उत्तर कांड में कहा गया कि जिसे सच्ची भक्ति कही जा सके वह तो बिरले व्यक्ति के अंतकरण में ही होती है बड़ा प्रसिद्ध दोहा है वर्षा ऋतु में जब वर्षा होती है तो जहाँ देखिए वही नदी नाले तालाब यहाँ तक कि सड़कों के किनारे के नाले भी उफनते हुए दिखाई देते हैं और चारों ओर जल ही जल दिखाई देता है किंतु इस जल की वास्तविकता की परीक्षा कब होती है जब ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है और सूर्य की किरणों के द्वारा ताप की सृष्टि होती है तब अधिकांश जल सूख जाता है जहाँ का जल सूर्य की उष्मा के बाद भी बचा रहता है वहीं पर हम स्वीकार करते हैं कि यहाँ का जल कभी ना समाप्त होने वाला जल है इसलिए दिखाई देने वाली भक्तों की जो संख्या है उसकी तुलना बरसाती नदी पहाड़ी नदी से की गई भक्ति भाव भादव नदी सब चली घहराए सरिता वही सराहिये जो जेठ मास ठहराए जब हमारी कामनाएं पूर्ण हो रही हैं हमारे संकल्प पूरे हो रहे हैं हमारी आकांक्षाएं पूरी हो रही है तो ऐसी अनुकूलता में भगवान की जो भक्ति की जाती है ऐसी परिस्थिति में यदि हम कहें कि हम भगवान के भक्त हैं उन्हें देखकर लोगों को यह लगे कि ये दो बड़े भक्त हैं तो यह वास्तविक परीक्षा नहीं है विश्वास की वास्तविक परीक्षा तो ग्रीष्म ऋतु में होती है जब हमारे जीवन में प्रतिकूलता हो जब हमारे जीवन में पराजय हो असफलता हो तब ऐसी परिस्थिति में भी हमारा विश्वास दृढ़ है या नहीं इसलिए रामचरित मानस में विश्वास की तुलना अक्षय वर्षे की गई आपने वह प्रसिद्ध कथा सुनी होगी महर्षि मारकंडे के मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि जिस प्रलय का वर्णन पुराणों में किया गया है मैं उसे देखूं। उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि मैं प्रलय देखना चाहता हूँ भगवान विष्णु बोले कि जैसा समय अपने आप प्रलय होगा और आपकी आयु तो बड़ी लंबी है देख लीजिएगा मारकंडे ने कहा उस प्रलय में देखना क्या होगा सब तो तब तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा मेरी सत्ता भी समाप्त हो जाएगी तो उसे देखने का कोई लाभ मुझे नहीं मिल सकता देखने की सार्थकता तो तभी है जब हम अपने जीवन में ही प्रलय देख सकें प्रलय के वर्णन का क्या तात्पर्य यदि सृष्टि का उद्भव सत्य है सृष्टि की स्थिति सत्य है तो इसका प्रलय भी उतना ही सत्य है इसका अनुभव हर व्यक्ति के जीवन में व्यक्तिगत रूप से आता है ही है व्यक्ति का जन्म होता है फिर वह युवा होता है आगे की ओर बढ़ता है और उसकी अंतिम परिणति मृत्यु के रूप में भी होती है ऐसी स्थिति में जो जीवन को उसकी परिपूर्णता में देखना चाहता है उसे तीनों ही स्थितियों में ईश्वर का साक्षात्कार करना होगा उद्भव में स्थिति में और विनाश में जैसे प्रलय एक व्यक्ति के जीवन में मृत्यु के रूप में आता है वैसे ही जिस संसार का निर्माण हुआ है उसका विनाश भी अवश्य है इस सत्य को पुराणों ने बारम स्पष्ट किया प्रलय के वर्णन का उद्देश्य व्यक्ति को डराना नहीं है मृत्यु और प्रलय को हमारे हृदय में भय की सृष्टि नहीं करनी चाहिए जैसा कि अधिकांश लोगों के जीवन में दिखाई देता है मृत्यु आने के पहले से ही हम मृत्यु के भय से मृत्यु के आतंक से आतंकित हो जाते हैं जब प्रलय का वर्णन पढ़ते हैं या जब संवाद पत्रों में लेख आता है कि इस दिन संसार का विनाश हो जाएगा तो उसे पढ़कर हमारे मन में आतंक एवं भय उत्पन्न होता है वस्तुतः यह मृत्यु एवं प्रलय को सही दृष्टि से न देखने का परिणाम है आप गीता पढ़ते और सुनते होंगे भगवान ने जब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के सामने अपना विराट रूप प्रकट किया तो उसमें अर्जुन ने देखा कि सारे योद्धा मरे पड़े और भगवान के अंगों से अनगिनत सूर्यों का प्रकाश निकल रहा है ऐसा दृश्य देखकर एक बार अर्जुन के हृदय में भी भय का संचार हो गया अतः भय की वृत्ति भी स्वाभाविक वृत्ति है लेकिन भगवान के इस रूप को देखकर अगले ही क्षण अर्जुन के मन में जिज्ञासा का उदय हुआ भगवान का एक रूप वह था जब वे सारसी के रूप में अर्जुन का रथ हांक रहे थे और उनका दूसरा रूप वह था जो बड़ा उग्र बड़ा भयावना था अर्जुन ने चकित होकर भगवान से पूछा आप कौन हैं? मैं आपका यह विलक्षण रूप देख रहा हूँ आप अपना परिचय दीजिए तब भगवान अपना परिचय देते हुए कहते हैं कालोश्मी लोकक्षय कृत प्रविद्ध हो मैं साक्षात काल हूँ और लोक का विनाश करने के लिए तुला हूँ अर्जुन को भगवान कृष्ण ने अपना मधुर रूप का भी साक्षात्कार कराया और आगे चलकर भी अर्जुन ने भगवान से यही प्रार्थना की महाराज अब आप इस स्वरूप को समेट लीजिए और कृपा करके पुनः उसी रूप में दर्शन दीजिए तेनैव रूपेण चतुर्भुजे न सहस्त्रो चतुर भ भगवान ने बाद में अर्जुन को उसी रूप में दर्शन दिया क्यों दिया भगवान उन्हें बताना चाहते थे कि मेरा एक रूप वह भी है और एक रूप यह भी है प्रयत्न करने पर भी यदि युद्ध नहीं रुक सक रहा है तो समझ लो कि इस समय मैं काल के रूप में ही उस सृष्टि के विलय के लिए तुला हुआ हूँ जब हम भगवान की भक्ति करें तो उनके समस्त रूपों को जीवन में स्वीकार करें वे सारथी भी हैं और साक्षात काल भी हैं कभी कभी जब किसी की मृत्यु से रक्षा हो जाती है तो समाचार पत्रों में मुख्य रूप से यही शीर्षक दिया जाता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है पर यह पूरा सत्य नहीं है मानस में इसे दूसरे रूप में कहा गया है कहा गया कि मारने वाले और बचाने वाले दोनों यदि भिन्न भिन्न होते तो हम कहते कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है किंतु मारीच ने रावण से भगवान के विषय में कहा उनसे वैर मत कीजिए उन्हीं के मारने से मरना और जिलाने से जीना होता है कीजे मारे जी वस्तुतः जीवन और मृत्यु के नियामक वे हैं ही अतः उन्हीं की इच्छा में अपने आप को पूरी तौर से समर्पित कर दीजिए रावण को यही संदेश मंदोदरी भी देती है यदि हम प्रतिकूल प्रतिकूलता से को प्रतिकूलता के रूप में लेंगे तो हमारा आतंक और भय बढ़ता जाएगा परंतु हम उसे भगवान से जोड़कर देखेंगे तो प्रतिकूलता दिखाई देने के बाद भी हमारा दृष्टिकोण हमारी प्रतिक्रिया पूर्णतः भिन्न होगी जैसे आपके सामने आपका प्रिय बालक मुख पर कोई नकली राक्षस का मुखौटा लगाकर आ जाए तो उसकी आकृति तो राक्षस के रूप में भयावनी ही दिखाई दे रही है पर आप उस रूप को भी देखकर कर मुस्कराते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि उस मुखौटे की आड़ में हमारा प्रिय बालक है इसी प्रकार जीवन और मृत्यु के सारे संदर्भों में यदि हम ईश्वर को देख सकें तभी हमारी भक्ति नित्य और सार्थक रहेगी इसलिए प्रलय केवल आँखों से ही नहीं देखा जाता है जब आप प्रलय के विषय में सुनते हैं तो आपके मनस्चुओं के सामने प्रलय का एक रूप साकार हो जाता है ऐसी स्थिति में उस दृश्य से हमारे अंतकरण में भय के साथ साथ वैराग्य हो और वैराग्य के साथ साथ भगवान के प्रति हमारी आस्था दृढ़ बनी रहे कि परिस्थिति चाहे जो भी हो सबके पीछे भगवान ही विद्यमान है तो इसका परिणाम यह होगा कि हमारी भक्ति सुदृढ़ रहेगी इसलिए मार्कंडे ने ऐसी आकांक्षा प्रकट की गोस्वामी जी ने महर्षि मारकंडे की तुलना ज्ञान से की है चिरजीवी मुनि मानव ज्ञान है चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जनु ज्ञान में मारकंडे के अंतःकरण में प्रलय को समझने की जिज्ञासा है भगवान ने अपने विलक्षण माया शक्ति के द्वारा प्रलय के एक अद्भुत दृश्य की सृष्टि कर दी उस समय मारकंडे ऋषि तीर्थराज प्रयाग में स्नान कर रहे थे सहसा समुद्र उमड़ने लगा संसार की वस्तुएं डूबने लगी और चारों ओर एक ही स्वर गूंजने लगा कि प्रलय का समय आ गया मार्कंडे जी उस दृश्य को देखकर भयभीत हो गए क्षण भर के लिए वे भी डूबने से लगे किंतु अगले ही क्षण उन्होंने देखा कि विशाल उस, उस विशाल समुद्र में एक वृक्ष ऊपर की ओर बढ़ रहा है दूसरा आश्चर्य उन्होंने देखा कि उस वृक्ष के एक पत्ते पर एक नन्हा सा बालक मुस्कराता हुआ अपने पांव के अंगूठे को चूसता लेटा हुआ है इतना ही नहीं उस बालक ने डूबते हुए मारकंडे की ओर अपना हाथ बढ़ाया और मारकंडे उस नन्हे बालक का हाथ पकड़कर बच जाते हैं उसी समय प्रलय का दृश्य समाप्त हो जाता है भगवान ने मारकंडे से कहा तुम प्रलय देखना चाहते थे मैंने तुम्हें प्रलय का दृश्य दिखा दिया ऋषि बोले कृपया इसकी व्याख्या भी तो कर दीजिए सब डूबने पर भी एक वृक्ष नहीं डूबा जिसके पत्ते पर आप स्वयं एक बालक के रूप में विद्यमान थे और आपने मुझे बचा लिया इसका क्या अर्थ है भगवान बोले प्रलय या विनाश वस्तुतः जीवन में आने वाली प्रतिकूलता है जो वृक्ष उस विनाश की बेला में ऊपर की ओर उठ रहा था वह विश्वास है बोले प्रतिकूलता में हमारी भक्ति की कसौटी यही है कि हमारा विश्वास घट रहा है या बढ़ रहा है हमारा विश्वास उस प्रतिकूलता में ऊपर की ओर उठ रहा है या वह भी प्रतिकूलता में डूब रहा है विनाश की ओर जा रहा है किंतु महाराज आप तो मुझे अलग से भी बचा सकते थे पर आपने अपने आसन के लिए वट का पत्ता ही क्यों चुना भगवान बोले वट का वह पत्ता ही प्रेम है जो विश्वास की उपज है विश्वास और प्रेम एक दूसरे से अभिन्न हैं। बोले जब प्रतिकूलता आती है तो ईश्वर भी विश्वास के सहारे बचता है यदि विश्वास न हो तो ईश्वर भी डूब जाएगा महाराज जनक के संदर्भ में रामायण में इसकी एक सांकेतिक व्याख्या की गई और कहा गया कि भगवान ने बालक के रूप में अर्थात प्रेम के रूप में दर्शन दिया तापर राम प्रेम शिशुसोहा मार्कंडे वृद्ध ज्ञान हैं और भगवान ने उन ज्ञान को प्रेम के रूप में दर्शन दिया तो ज्ञान वृद्ध है और प्रेम बालक है यह सांकेतिक भाषा है ज्ञान में जब परिपक्वता आए तब उसकी प्रशंसा की जाती है जैसे वृद्धावस्था में व्यक्ति के, के केस पक जाते हैं वैसे ही मस्तिष्क में ज्ञान परिपक्व हो जाना चाहिए इसलिए ज्ञान की तुलना वृद्ध से की गई और प्रेम की तुलना बालक से की गई वृद्ध को आगे नहीं बढ़ना है अर्थात ज्ञान में घटना बढ़ना नहीं है वह तो एकरस है प्रेम बालक है प्रेम की शोभा एक में नहीं बालक के समान उसके बढ़ते जाने में है यदि प्रेम भी ज्ञान की तरह एकरस हो तो वह प्रेम की परिपूर्णता नहीं है नारद जी ने भक्ति सूत्र में प्रेम की व्याख्या करते हुए एक वाक्य लिखा प्रेम का स्वरूप यह है कि जो प्रतिक्षण बढ़ता ही जाए गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम भक्ति के पास ऐसी कला होना चाहिए जिससे वह व्यवहार के क्षेत्र में समस्याओं का समाधान कर सके भगवान यही पक्ष हमारे सामने रखते हैं दंड दंडकारण्य मन की भूमि है दंड क्रभुकी सुहावन जनमन अमित नाम किय पावन दंडकवन जीव का मन है और इस दंडकवन में खर दूषण है तीसरा है और सुरपणखा है फिर इसी मन के दंडकवन में सबरी और अगस्त्य मुनि भी हैं यही हमारे आपके मन का सत्य है सबरी भी यही है और सुरपणखा भी वही है सबरी मूर्तिमति भावना है और सुरपणखा मूर्तिमती वासना है मन में एक और वासना है तो दूसरी ओर भावना है मन में एक और अगस्त्य है जो बड़े विवेकी हैं तो दूसरी ओर खर्दुषण तथा त्रिशरा के रूप में दुर्वृत्तियाँ विद्यमान हैं भगवान वहां प्रवेश करते हैं और वासना रूपी सुपर्णा को माध्यम बनाकर असुरों को चुनौती देते हैं फिर वहाँ संघर्ष शुरू होता है तब पता चलता है कि इस दंडकारण्य की समस्याओं का मूल केंद्र लंका से अहंकार से जुड़ा हुआ है जब तक अहंकार के राज्य पर विजय नहीं प्राप्त होगी तब तक रावण का विनाश नहीं होगा इस प्रकार एक और भगवान राम के चरित्र के द्वारा राम राज्य की स्थापना होती है राम राज्य की व्याख्या यदि पूरी तौर से करने बैठें तो कितना समय लगेगा आदरणीय स्वामी जी महाराज ने कहलवाया कि कोई जल्दी ही नहीं है यह उनकी उदारता है परंतु यदि मैं रामायण के आदि से लेकर अंत तक कथा कहूँ तो वह कितने वर्षों में पूरी होगी इसका मुझे कोई परिज्ञान नहीं है पूरे रामचरित मानस का साधन क्रम राम राज्य से जुड़ा हुआ है दंडकारण्य में आने वाली सारी समस्याएँ उन सब का समाधान उसके बाद भगवान राम का लंका के अहंकार दुर्ग पर आक्रमण और वहाँ काम अहंकार और मोह का विध्वंस यह ईश्वर की यात्रा का एक पक्ष चल रहा है इसमें एक ओर अवतारवाद की भूमिका भगवान की है और दूसरी ओर साधक की भूमिका भरत जी की है भरत जी की यात्रा अयोध्या से चित्रकूट की बुद्ध से चित्त तक की यात्रा है मन और अहंकार की समस्या स्वयं भरत जी के जीवन में नहीं है और उनकी इस यात्रा में मंत्रा द्वारा जो जो समस्याएं पैदा की गई इन सब का समाधान भरत जी की इस यात्रा में मिलता है भेद बुद्धि का उत्तर संस्यात्मिका बुद्धि का उत्तर लोभ-वृत्ति का उत्तर यही भरत जी की यात्रा है फिर यदि आप रामराज्य का सामाजिक दर्शन जानना चाहें तो इसी यात्रा में आपको उसके सारे सूत्र मिल जाएंगे यदि हम भगवान राम की यात्रा को पूरी तरह से पढ़ लें और उसी संदर्भ में श्री भरत की यात्रा पर दृष्टि डालने की चेष्टा करें तो रामराज्य की स्थापना का क्रम हमारे सामने स्पष्ट हो उठेगा रामराज्य की एक भूमिका ईश्वरीय है तो इसका दूसरा पक्ष सामाजिक है यदि आप ध्यान देंगे तो भगवान श्री राम की इस यात्रा में उनके सामाजिक दर्शन लोक दर्शन का पक्ष भी आपके समक्ष प्रकट हो जाता है राम किसके लिए है भगवान राम की यात्रा में आप पढ़ते हैं कि वे महर्षि भरद्वाज तथा वाल्मीकि के आश्रमों में गए और उसके साथ ही जब आप पढ़ते हैं कि उनकी निषाद से मित्रता हुई उन्होंने कोल किरातों को पुत्र के रूप में स्वीकार किया तो यही रामराज्य का सामाजिक पक्ष है गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में सूत्र दिया भगवान राम के इस सामाजिक संदर्भ में भी बड़ा उपयोगी है वे बोले प्रभो आपका एक स्वभाव है क्या आप दो बातों को दूर कर देते हैं वे दो बातें क्या हैं बोले आप बड़े के बड़प्पन का अभिमान और छोटे की हीनता की वृत्ति को दूर कर देते हैं बड़े की बड़ाई छोटे की छोटाई दूर करे बड़ा विचित्र सूत्र है आज भी है जो बेचारा लघु होता है उसमें या तो हीनता की वृत्ति हो और या उसे प्रेरित किया जाए उत्तेजित किया जाए तो संघर्ष की वृत्ति पैदा होगी और जो बड़ा व्यक्ति है उसमें अपनी समृद्धि का अपनी योग्यता का अपनी बुद्धिमत्ता का अपने पद का अभिमान होता है जब तक ये दोनों वर्ग बड़े और छोटे बने हुए हैं तब तक संघर्ष को रोका ही नहीं जा सकता बड़े और छोटे जरूर टकराएंगे गोस्वामी जी ने एक बहुत बढ़िया सूत्र दिया मैं उसे किसी वाक्य के संदर्भ में नहीं रखता उन पंक्तियों को मैं निर्विवाद रूप में केवल रख देता हूं। यह किस मान्यता से जुड़ी हुई है इसे आप स्वयं झूठिए गोस्वामी जी ने कह दिया रामराज्य में बैर बिल्कुल समाप्त हो गया था कोई किसी से बैर नहीं करता था कोई बोला यह तो ईश्वर का चमत्कार हुआ गोस्वामी जी बोले ईश्वर ने इसको व्यक्ति की तरह दूर किया कैसे कोई किसी से बैर क्यों नहीं करता तो इसका उत्तर अगली पंक्ति में है जब तक विषमता रहेगी तब तक बैर रहेगा राम राज्य में विषमता मिट गई इसीलिए बैर मिट गया बजर कर कोई, राम प्रताप विषमता खोई यह बड़े महत्व की बात है इसका अभिप्राय है कि बड़े में जब तक बड़प्पन का अभिमान रहेगा और छोटे को उसकी हीनता की वृत्ति के कारण दबाए जाने की चेष्टा की जाएगी तब तक राम राज्य की स्थापना नहीं होगी भगवान राम की सामाजिक यात्रा और भरत जी के द्वारा उस यात्रा को विस्तार देना यह एक सामाजिक पक्ष की भूमि है भगवान श्री राम महर्षि भरद्वाज के आश्रम में बाद में जाते हैं उसके पहले जब वे सिंगवीरपुर जाते हैं और वहाँ निषाद राज से मिलते हैं तो इसका क्या तात्पर्य है महर्षि भरद्वाज और निषाद समाज के दो अलग अलग पक्ष हैं महर्षि भरद्वाज समाज के सबसे उच्च वर्ण या वर्ग में हैं और निषाद उस समय की सामाजिक मान्यता के अनुसार सबसे नीचे हैं जब कभी यह बात सामने आती है कि रामायण में शूद्रों का विरोध है या तुलसीदास शूद्र विरोधी थे तो मैं थोड़ा चकित होता हूँ कि वे लोग केवल कुछ पंक्तियों को ही उद्धृत करते हैं उनके चरित्र को नहीं देखते आप श्री राम के विचारों की के व्याख्या केवल एक पंक्ति के आधार पर करेंगे या उनके समग्र जीवन के आधार पर यदि श्री राम की उक्ति और उनके आचरण में भिन्नता है तो आप कह लीजिए कि वे कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं और यदि आप ऐसा नहीं मानते तो उस पंक्ति को संदर्भ से जोड़िए स्वयं श्री राम की मान्यता कौन सी है वे शूद्र को किस दृष्टि से देखते हैं ढो लगवर शुद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी इस पंक्ति को तो सुनते सुनते मैं उब गया हूँ जिन्होंने कभी रामायण नहीं पढ़ी है वे भी यह चौपाई जरूर दोहरा देते हैं कि तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों लिख दिया कह देते कि तुलसीदास तो शुद्र को ताड़ना का अधिकारी बताते हैं यदि ऐसी बात है तो भगवान राम को तो सबसे पहले निषाद से ही इसे क्रियान्वित करना चाहिए था भगवान राम की तारना तो वहीं से शुरू हो जाना चाहिए था ऐसा सोचना क्या ठीक है कितना मधुर कितना सरस कितना विलक्षण प्रसंग है यह गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब निषाद को भगवान श्री राम के आगमन का समाचार मिला तो भगवान का स्वागत करने के लिए देख कितनी उदात्त वृत्ति के साथ उपहार देकर निकले और लाकर भगवान के सामने फल रख दिए अब हमारे जीवन का विरोधाभास यह होता है कि हम वस्तु को तो अपवित्र नहीं मानते हैं पर लाने वाले को अपवित्र मानते हैं यह बड़ी विचित्र बात है वस्तु तो ठीक है पर उसे छूने वाला अपवित्र है तो निषादराज भेंट लेकर भगवान के सामने आए और भगवान ने उनसे कैसा व्यवहार किया उन्होंने उठकर निषादराज का हाथ पकड़ अपने पास बिठा लिया और बड़े स्नेह से पूछने लगे मित्र निषाद तुम कुशल से तो हो ना। सहज सने बस रघुराई, पूछे कुशल निकट बैठाई उन्होंने निषाद राज की पूजा भले ही न की हो पर भगवान ने उनके प्रति प्रेम प्रदर्शित किया निषाद और भगवान राम का संवाद भी देखने योग्य है निषाद ने जब उनसे चलने का अनुरोध किया तो क्या कहा वैसे परंपरा यह है कि किसी बड़े व्यक्ति को अपने घर में ले जाना हो तो कहते हैं मेरी कुटिया में चलिए पर निषाद बड़ा विचित्र है भगवान से यह नहीं कहता कि मेरे गांव में चलिए और बढ़ा कर कहता है कृपा करके आप मेरे पूर्व में चलिए कृपा करिए पुर धा य पारू निषाद से अगर कोई पूछे कि भले मानुस तुम एक छोटे से गाँव के रहने वाले तुम्हारा यह गांवपुर कैसे हो गया इसका सिंगवेरपुर नाम वस्तुतः बाद में पड़ा हुआ नाम है वह सिंगरौल नाम का एक छोटा सा गांव ही था उसे साधारणतया लोग सिंगरौल ही कहते थे वह उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा गांव है तो सिंगवेरपुर मानो निषाद के भाव की रक्षा है निषाद के भाव की रक्षा क्या है निषाद से यह कोई पूछे कि तुम गाँव के रहने वाले होकर इसे पुर क्यों कहते हो प्रभु जहाँ से आए हैं वह तो पुर है अयोध्यापुरी तुम्हारा सिंगरौल तो छोटा सा गांव है निषाद बोला पुर की यह परिभाषा मैं बिल्कुल नहीं मानता निषाद की भावना सुमित्रा माता से जुड़ी हुई है सुमित्रा अम्बा ने लक्ष्मण जी को मंत्र दे दिया था राम यदि तुम्हें आज्ञा दे कि तुम अयोध्या में रहो तो कह देना कि मैं अयोध्या में तो रहूँगा पर पहले अयोध्या की परिभाषा निश्चित हो जाए कि वह कहाँ है सुमित्रा अम्बा ने कह दिया कि भूगोल में अयोध्या को जहाँ पर बताया है उसका महत्व तो मेरी दृष्टि में नहीं है उन्होंने सूत्र दिया जहाँ सूर्य है वहीं प्रकाश है जहाँ राम है वही अयोध्या है अवध तहाँ जह राम निवासो तहा दिवस जह भान प्रकाशो निषाद का भाव क्या था अयोध्या कभी पुर रहा होगा परंतु जब उसने राम को देश निकाला दे दिया तब वहाँ कुछ भी नहीं रह गया और जब वे हमारे गांव में चलेंगे तो हम तो पहले से ही मानते हैं कि श्री राम जहाँ रहेंगे वही पुर होगा अतः वस्तुतः वस्तुतःपुर तो श्रृंगवेरपुर ही है यह नया आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ अपने छोटे से गांव की वह हिंता की वृत्ति कैसे मिट गई निषाद राज के निमंत्रण के उत्तर में प्रभु ने कहा मित्र तुम तो मित्र जैसी बात कह रहे हो मित्र संकट के अवसर पर मित्र का सहायक होता है तुम्हें लगा होगा कि मैं संकट में हूँ मेरे पास घर बार नहीं है तो तुम निमंत्रण दे रहे हो यह तुम्हारी बड़ी उदारता है इस पर निषाद राज की हीन भावना मिट गई पर मिथ्या मिथ्याभिमान नहीं गया निषाद राज ने बड़ी मीठी बात कही बोले महाराज आपको ले चलने में, में मेरा कुछ अपना निजी स्वार्थ है क्या निषाद राज के शब्द वहां इस दास की स्थापना कीजिए ताकि सब लोग मेरे भाग्य की सराहना करें सब लोग सिहाऊ स्थापना शब्द आपने भी सुना होगा मंदिर में जब किसी मूर्ति की स्थापना की जाती है तो उसके पहले वह क्या होती है पत्थर का टुकड़ा मात्र जब तक वह पत्थर के टुकड़े के रूप में है तब तक उस पर पैर रखने में या इधर से उधर फेंक देने में किसी व्यक्ति को संकोच नहीं होता पर उसी पत्थर के टुकड़े को किसी शिल्पी या मूर्तिकार ने आकार दे दिया और वह देवता की आकृति बन गई तो है अब भी वह पत्थर ही परंतु जब मंदिर में उसकी स्थापना कर दी गई तो न जाने कितने व्यक्ति आकर उस मूर्ति के सामने साष्टांग प्रणाम करते हैं निषाद राज का अभिप्राय था कि मैं भी समाज का एक ठुकराया हुआ पत्थर का टुकड़ा ही हूँ मैंने सोचा कि बहुत बढ़िया अवसर है कि आप मेरी भी स्थापना कर दीजिए मूर्तियों की स्थापना तो बहुत से लोग करते हैं पर जो व्यक्ति समाज द्वारा इस तरह ठुकराया हुआ है उसकी स्थापना कर दीजिए तुम्हारी स्थापना कर देने से क्या होगा बोले अभी जो मुझे स्पर्श करने में घबराते हैं तब वे भी मेरी सराहना वंदना और पूजा करेंगे मैं तो अपने ही सम्मान को बढ़ाने के लिए आपको निमंत्रण दे रहा हूँ सुनकर प्रभु ने कहा हे सुजान सखा तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है पर पिताजी ने मुझे कुछ और ही आज्ञा दी है कहे सत्य सब सखा सुजान मोहिदि सुना भगवान श्री राघवेंद्र उसे सेवक कहकर नहीं पुकारते मित्र कहकर संबोधित करते हैं बराबरी का सम्मान देते हैं कहते हैं मैं स्थापना करूं, तो शायद तुम्हारी उतनी पूजा ना हो जितनी तुम्हारे मन में कल्पना है प्रभु चाहते हैं कि इसकी स्थापना भरत के द्वारा हो